तो इच्छा से हो गया अब क्या कर सकते माया उसको कैसे बस में करेगी और कोई वर्ष में हो जाए उसकी इच्छा खेलने की हो जाए तो क्या कर सकता इसीलिए कहा बध्यवस्थ तो स्वामी जी ने ही नहीं कहा कि माया ने इसको बाधा माया कैसे चेतन को बाधेगी बध्यव पर बधने पर भी बधे की जानबूझ करके बाधा पर फिर भी बाधा नहीं है तीर मरकट की नाई कीर भी बधा नहीं है मरकट भी बधा नहीं मरकट को घड़ा नहीं पकड़ा है की, कीर को वो, वो चरखी नहीं पकड़ी पर वधेव के समान हो गया आप क्या करते तो सर, वही जो है वह असंग आत्मा जो है माया परिमोहित आत्मा वह तो माया जो है अविद्या आवरण विक्षेप करी जो शक्ति है उससे जो है वह अपना स्वरूप ही भूल गया मोहित हो गया तब तो शरीर को मान लिया है शरीर मस्था है शरीर को आधार लेकर के सर्वम करो फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को आधार लेकर के सारा काम करता है और कर्म करता है फिर भोग भोग होता है स्त्री अन्न पानी इत्यादि विचित्र हो गई सैव जागृत परिस्थिति में जागृत अवस्था में विभिन्न प्रकार के तृती का हेतु जो है वह ले लेता खाता पीता है वही कथे तो जागृत में ही रहता का क्या नहीं स्वप्न में भी जाता इसको भी छोड़ देता है कभी स्वप्ने तो सजीव सुख दुख भोक्ता स्वाय या कल्पित विश्व लो तो तो में लोके सुसुप्ति काले सकले सकलि तमोभिभूत सुखम रूप में थी कहते स्वप्न में ये जीव वह अपने स्वमाया या कल्पित विश्व लोके अपने माया से कल्पित जो विश्व में वो सुख दुख का भोक्ता बन जाता है और फिर सुसुप्ति में चला जाता है शक्ले विली ने तो फिर तमोभिभूत उस समय भी अज्ञान से जो है वह अभिभूत होकर के सुख रूप में थी तथा सौम्य तथा संपन्नो तो सम्पन्नोभूत वह आत्मा के साथ एकीभूत होकर के और जो है स्वरूप सुख का अनुभव करता है तो यही हो गया तो पुनश्च जन्मांतर कर्म योग सै जीवस्वति प्रबुद्ध पुरत्री यश जीव ततस्तु जातम सकलम विचित्रम फिर जन्मांतर का कर्म भोग आ जाता है तो फिर जो है वह सुषुप्ति तो में से उठ जाता है जग जाता है इस प्रकार ये तीन पुरों में खेलता रहता है तब तो तीनों पुरों से ये पृथक है भी पृथक है स्वप्न तो से भी पृथक है और सुशुप्ति से भी पृथक है अपर तीनों पिरों में खेल रहा है आयोजी पुर के साथ रहता उसी का हो जाता है और वसुस्तम उसी का हो जाता है तो दूसरे में कैसे जाता यदि शरीर के आप हो जाए तो स्वप्न में दूसरे शरीर से कैसे व्यवहार कर लेते हैं इसलिए शरीर के रहो तो पुरों में खेलता है ततस्तु जातम शकलम विचित्रम अरे उसी से यह सारा का सारा जो है वो सारा का सारा विजित जगत नाम रूपात्मक विश्व प्रकट हो गया है आधारम आनंद अखंड बोधम जैसे जो है कोई रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है तो ओ रज्जु का ज्ञान हुआ तो कहां गया सर्प सर्प कहा गया कहा गया भाई जो काट रहा था वो कहाँ गया वो अपने आधार में लीन हो जाता है रजु रूप रूप पहले भी था भ्रांति से उसका उदय था ऐसे माया से उदय है जगत का तो फिर जो है ज्ञान होने पर रजु रूप ही रह जाएगा इसलिए आधार जो है जैसे रज्जु में जो है वह सर्प इत्यादि जो है वह लीन हो जाता है ऐसे सारा विश्व आधार रूप जिस रूप में लीन हो जाता है ऐसे आनंदम अखंड बोधम यशिन पूरा तयम च लय याति इसमें जिस अपने स्वरूप में पूर्ण पूर्ण जागृत स्वप्न सुप्ति और इससे भी अतिरिक्त जो कुछ भी है चे वो भी ले लेना जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत है वो यशिन लयम याति जिस अखंड बोध जो है किप्ति स्वरूप आनंद में जो सबका आधार है सबको सबका प्रकाश दे रहा है उसमें लीन हो जाता है और फिर ये तस्मा जाए थे प्राणों मनस्व इंद्रियाणच खम्बा और ज्योतिरापश्य पृथ्वी विश्व से धारणी इसी से देखो प्राण उत्पन्न हो जाता है प्राण फुरने लगता है फिर मन फुर जाता है फिर इंद्रिया फुर जाती है फिर जो है विषय जो है आका, आकाश है वायु है ज्योति है जल है पृथ्वी है जो विश्व को धारण करने वाली ये सभी भूत इससे प्रकट हो जाते हैं और सूक्ष्म है पंचमहाभूत से स्थूल ऐसा नहीं।, नहीं जैसे क्या है कि इसमें यह बताया कि ये कोई क्रम नहीं है इसका निर्णय किया ब्रह्मसूत्र ने कि ये कोई क्रम नहीं कहा है ये खाली गिनाया है उत्पत्ति का क्रम तो यही है कि पहले सूक्ष्म पंचमहाभूतों की उत्पत्ति सूक्ष्म पंचमहाभूतों की उत्पत्ति के बाद फिर जो है वह उसके सत्वांश से वह अंतकरण और पंच ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है उसके रजाअ से जो है वह प्राण और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है ये उपाधि हो गई अब उसके भोग के लिए स्थूल शरीर के लिए फिर सूक्ष्म पंचमहाभूतों का जो तमाहंश है उससे पंचमहाभूतों की स्थूल पंचमहाभूतों की और पंच महाभूतों से फिर शरीर का निर्माण होता है ये जगत का निर्माण होता है, ये क्रम है यहाँ जो क्रम इस प्रकार का नहीं है कि पहले प्राणे उत्पन्न हुआ कि पहले मन उत्पन्न हुआ ये क्रम नहीं ये निर्णय किया से। तो इसलिए एक कहा कि जो है वह संपूर्ण निखिलम भूत भौतिक जितना प्रपंच जाल है सारा का सारा उत्पन्न होता है इसी से इसमें ए बनते हैं गया इसमें जय नम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायत्न महत सूक्ष्म नित्यम तत तत्व तत्व तत्व तमेव तत् अब यहाँ तत्व का उपदेश कर दिया ये जो परम ब्रह्म है सर्वात्मा है जो विश्व का आयतन है विश्व का जो अधिष्ठान है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तार है सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है अभ्याकृति भी सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्मतर जो है और नित्य तत्व वही तुम्हारा स्वरूप है त्वमेव तो तत्व जो तुम्हारा स्वरूप है वही हो दोनों तरफ से एकता कर दिया कि वस्तुता जो है वही सृष्टि के आदि में जो है तत्श्रेष्टा तदैव अनुप्रविशक है इसलिए जो यहाँ पर जो है प्रविष्ट हुआ है यही है वह उसकी पहचान यहाँ से करो यहाँ से पहचान करो है और वहाँ से उसकी संगति लगाओ कि वही जो है वह प्रवेश किया है तो वह कैसा है तो यहाँ पर हृदय में उसकी पहचान करो आत ईदम है नहीं ईदम नहीं है तो इसीलिए कहा कि जो है क्षेत्र चाभिमान वृद्धि सर्वक्षेत्र के बाद मुझे देखना हो तो यहीं देख लो हृदय गुहार में क्षेत्रज्ञ होकर के मैं कैसा हूं ऐसा है, है कि देखिए ये, ये शास्त्र की ये प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया से ज्ञानोदय हो सकता है एकाएक नहीं हो सकता पहले क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करना पड़ेगा जानने वा पहले यह से मैं को जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक मैं का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होगा समझे कि तो जो कुछ भी यह हो सकता है उसका नाम क्षेत्र यानी जो कुछ भी जाना जाएगा उसका नाम क्षेत्र हो जानने वाला क्षेत्र भी होगा अब दो विभाग हो गया ना पहले दो विभाग कर लीजिए अब दो विभाग जब हो गया इसी को मैं यह कह लो क्षेत्र हो गया यह और उसको जानने वाला मैं तो मैं का अर्थ आप देखिए कि यह कार्यकरण संघात से ऊपर चला गया क्योंकि तो शरीर भी जाने जा रहा है इंद्रिया भी जानी जा रही है मन भी जाने जा रहा है बुद्धि भी जानी जा रही है तो यह यह कोटि में आ गया और जगत तो यह कोटि में पहले से ही है तब यह हो गया मैं अब उसके बाद दो प्रश्न कि प्रत्येक शरीर में मैं अलग अलग है कि एक ही मैं सभी शरीर में है एक प्रश्न यह है दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर को कहां रखेंगे यह कोटि में रखेंगे कि मैं कोटि, में ईश्वर को कहां रखेंगे ईश्वर बच गया ना आज जगत तो हो गया यह शरीर आदि सब यह हो गया और जानने वाला मैं हो गया अब जानने वाले का नाम मैं है तो, तो शंका हुई कि नहीं प्रत्येक शरीर में जानने वाला अलग अलग है और दूसरा ईश्वर कहां रखेंगे तो ईश्वर ने कह दिया कि क्षेत्रज्ञ तो में जाके मानविदि सर्व क्षेत्र क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं तब क्या हो गया अब क्षेत्र ईश्वर रूप हो गया अब व्यापक हो गया अब देखिए व्यापकता अब क्या हो गया अब जो मैं का अर्थ था वो व्यापक हो गया अब व्यापक मय हो गया अब प्रश्न यह है कि फिर दो तो हुआ कांख कि जैसा मानता है एक मैं एक यह मैं तो व्यापक हो मैं तो एक ही हुआ ईश्वर रूप हो गया पर यह रहा तब तो उसका निर्णय किया कि देखो मैं के अस्तित्व के बिना यह का अस्तित्व सिद्ध नहीं इसलिए यह मैं में कल्पित हो गया तो यह जब कल्पित हो गया तो जो यह का विरोधी पर मैं में था वो भी खत्म हो गया है यह के कारण जो मैं था वह भी खत्म हो गया इसलिए क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानमान मतलब जिस ज्ञप्ति में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग प्रतीत हो रहा था मई एक, एक ही है उसी में क्षेत्र के कारण क्षेत्र विभाग यहीं आप देखिये आप शांत बैठे एक संकल्प हो गया है अब आप जानने वाले हो गए वो जाना जा रहा है विभाग हो गया कि नहीं तो दोनों विभाग किसमें हुआ आपने दोनों विभाग दोनों तो ये मैं का वास्तविका है तो इसी को लेकर के कहते हैं कि खुशी को कहा कि परम ब्रह्म सर्व यहाँ सर्वात्मा विश्वस्यायतन महत् सूक्षात्म तत्वमेव तत्व तत्व जागृत स्वप्न सुप्तियादी प्रपंचम यकाशते त्रह अहम ज्ञाप्त सर्वंध प्रमुच्यते जब ये देख लेता है कि जाग्रत स्वप्न सुशक्ति इत्यादि प्रपंच को जो प्रकाशित करने वाला जो है वही ब्रह्म है वही मेरा स्वरूप मुझसे प्रकाशित हो रहा है ऐसा जानकर के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है त्रिशुधाम शु यद्य भोगता भोग से यदि साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिवा देखिये तीनों जो है वह तीनों जाग्रत स्वप्न सुशक्ति में भोग्य भी अभोक्ता भी विश्व यहाँ पर जो है वह भोक्ता हो गया जाकर विश्व विश्वभोक्ता हो गया और ये भोग्य हो गया और इसी को समष्टि में ले लीजिए बहिष्कार विराट और वहाँ पर जो है वह ले लीजिए तेजस भोक्ता हो गया और स्वप्न भोग्य हो गया और वही विराट में हिरण्य के साथ एक हीभूत कर दीजिए हिरण्य जो है भोक्ता हो गया ये सारा का सारा विराट भोग हो गया अब उसके बाद सुसुप्ति में राज्ञ जो है भोक्ता हो गया और जो है वह भोग्य हो गया जो आनंद है आनंद भुगत है अब इसको ईश्वर के साथ एकीभूत कर दीजिए अभ्याकृत वहाँ पर भोग बन जाएगा तो अब ये कहते हैं कि त्रिषुधामसु यद भोग, भोग्य भोगता भोगश्य यद भव्य तेभ्यो विलक्षण सा ये सभी का ज्ञान हो रहा है सभी एक सत्ता में व में हमेशा ये समझ जाए एक ही सत्ता है वही चेतन सत्ता वो जड़ नहीं है दर्पण के समान जड़ नहीं तो वही जो है वह आपका स्वरूप है जिस सत्ता में जो है ये सारा का सारा विभाग प्रतीत हो रहा जैसे हमने कहा ना क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञानम ये क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा ये विभाग जिसमें प्रतीत हो रहा वही ऐसा चिन्ह मात्रो हम सदाशिव मयीव सकलम जातम मैसर बम प्रतिष्ठित मैसर बम लय याति तद्रह अब जो है वह सारा का सारा फिर उत्पन्न किसमें हुआ स्वामी तो एक संकल्प उत्पन्न हुआ किसमें उत्पन्न हुआ? हुआ।, किस किस हुआ आप में उत्पन्न हुआ प्रतिष्ठित किसमें है आप में प्रतिष्ठित है लय हो गया किसमें लय हुआ आप में लय हुआ यही प्रकार सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ आप और जो है वह आप में जो है वह वह उत्पन्न हुआ इसीलिए मैं ये वह कहा मैं ये वह इसलिए कहा नहीं कहता कि कहते मत्ता मुझसे उत्पन्न हुआ तो अलग हो जाएगा और मेरे में ही उत्पन्न हुआ मैंने मेरे में ही भाषित हुआ यानी उस समय सत्ता दूसरी नहीं तो मई सर्व प्रतिष्ठित मैं सर्व लय मियाती तद ब्रह्मय अहम अस्म इसलिए एक अद्वय तत्व तो तो ही रहा और जब मैं ही जो है रहा न तो इसलिए वह ब्रह्मय मेरा स्वरूप है यहाँ ज्ञात्र ज्ञाता ज्या, ज्ञान की भाग रही अणोरणीयान अहमे तद्वन महान अहम विश्वमिदम विचित्रम पुरातनो हम पुरुषो हमीशो हिरणमयो हम शिव रूपमस्मी अणु से भी अणु हूँ महान से भी बसुता बसुता जो है वह अणिमा और महिमा महिमा दोनों जो है वह वह मुझमें नहीं है पर अनुषे से अनु सूक्ष्म कुछ है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म में ही हूँ और बृहद से बृहद कौन है अपना शुरू सूक्ष्म इसलिए है कि इंद्र इत्यादि का विषय नहीं है और महत्व इसलिए है कि सबको आधार सत्ता दे रहा है इसलिए महान है विश्वविदम विचित्रम पुरातनोहम ये तो मैं ही पूरा सबसे पूर्व में भी मैं ही था ईस में भी, भी हूँ आगे भी पुरुषो है पुरुष एनाथ पुरुष भ्याप, सर्वत्र व्यापक होने से पुरुष है अहम ईशह मैं ही जो है ईश्वर स्वरूप हूँ हिरण मयोह मने प्रकाशस्व ज्योतिष स्वरूप में स्वरूप है शिव रूपम अश्मि वो ऐसा जो है वह चिरंतन स्वरूप में हूं मुझमें जैसे रज्जु में सर्प है ऐसे सारा का सारा जगत मुझ में उत्पन्न हुआ है ओहोह तीन चार रह गया चलो हमने तो सोचा था कि इसको अभी पूरे कर दो इसी गति से चला था कि आज पूरा कर दो अच्छा शंकराचार्य ओम ओम दक्षिणामूर्त नम ओम शांति शांति शांति तो तेस हो गया था ए? स्व चलेगा अब सर्व करण सर्वकरणहीन है आत्मा फिर भी सर्वज्ञ करणों से रहित है फिर भी सर्वज्ञ अपनी पादों हम चिंत शक्ति पश्याम्य चक्षु सहस ससृणम व्यकर्ण अहम भीजा विविप भी भी न चास्त वेत्ता मम चित सदा अद अहम मैं जो है ये कार्यक्रम संघात से रित होने के कारण पाणीपाद से क्योंकि ये कार्यकरण करण संघात में नहीं हूं ऐसा होने पर भी अचिंत्य शक्ति वो चेतन में अचिंत्य शक्ति है और उसी से सारे के सारे शक्तिवान हो रहे हैं ये कार्यकरण संघात चेष्टा कर रहा है तब तो किसी चेष्टा कर रहा है। उसी चेतन से चेष्टा कर रहा इसलिए मैं जो है अचिंत्य शक्ति हूं पश्चाम चक्षु चक्षु नहीं बिना चक्षु के ही मैं देखता हूं कोई भी ज्ञान देखे नेत्र इंद्र से भी जो ज्ञान होता है रूप तो उसके बाद जो है उस ज्ञान का भी ज्ञान जो है वो साक्षी है ज्ञा तो मैं यार तो बिना चक्षु के ही जो है जैसे क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इसको तो कार्यक्रम संघात के साथ तादाद में करता है तो करण के बिना नहीं देख सकता करण के अपेक्षा जैसे जड़ दर पर है उसमें प्रतिफलन के लिए बिंब की जरूरत है जैसे कि जो है वह हमको देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत है पर सूर्य को अन्य प्रकाश की कोई अपेक्षा नहीं इसी प्रकार जो है वह पश्याम्य चक्षु तो हम शरण्य कर्ण बिना कर्ण के ही सुनता हूं तो विविध जो प्रपंच जात है उसको मैं जो है वह जानता हूं बिना चक्षु से अचक्षुर द्रष्टा मैं दृष्टा हूं सबका बिना चक्षु के शरणी अकर्ण कर्ण से रहित तो करके। अहम भी मैं ही जो है वह जागृत को भी जान रहा हूं स्वप्नों को भी जान रहा हूं सुशुद्धि को भी जान रहा हूं जानने वाला मैं ही हूँ तो विविध प्रपंच जात को जानने वाला मैं ही हूं बस मानी जो है जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है वही जानने वाला हुआ ऐसे क्या है कि दृष्टा में जो दृष्टित्व है वह इसीलिए भाषिकार भगवान जो है कई जगह इसका विचार करते हैं कि दो दृष्टि है एक अनित्य दृष्टि है एक नित्य दृष्टि आत्मदृष्टि नित्य या स्वप्न पश्चिटी वो नित्य दृष्टि तो कहती एक नित्य दृष्टि है एक अनित्य दृष्टि है चक्षु आदि के माध्यम से कर्ण आदि के माध्यम से जो दृष्टि है अनित्य दृष्टि है और आत्मा में जो बोधित जो है, है। वो नित्य है इसीलिए वो सबका साक्षी है ना जागृत का भी साक्षी है तो स्वप्न का भी साक्षी है तो सुसूपति का भी साक्षी है वो नित्य है हाँ विशेष रूप वो विशेष रूप में जान विशेष रूप में इनके माध्यम से जान हा तो योगी रूप से कहो वही बने सबशेष ब्रह्मा माया से जानते हैं विशेष रूप तो एक, एक सामान्य ज्ञान होता है विशेष का क्या योगी देखो यदि यो, योगी को सब ज्ञान एक साथ होने लगे तब तो फिर उसका रहना दूभर हो जाए है पर वो सब ज्ञान जानने की शक्ति है उसमें क्या है कि कई चीजें क्या शक्ति रूप में रहती है ऐसे विद्युत प्रकाश शक्ति रूप में है जब चाहोता बल्ब बल लगा लो तो शक्ति रूप में सारा प्रकाश केंद्रित हो बदलने, बदलने का मतलब हाँ भाई जैसे मान लीजिए कि जो है सती को भेजा महादेव ने राम जी की परीक्षा के लिए हुँ? और सती परीक्षा करके आई और कहा कि हमने कोई भी परीक्षा नहीं की तो जब ध्यान दिया शिव जी ने ये बात जो कह रही है तो सारा देखा जैसे क्या शक्ति रूप में किसी चीज का रहना ही चीज है वो देखो ये भारद्वाज है जंगल में पर्णकुटी में रहते कंदमूल खाते पर सेना सहित भरत आते और उनके मन में होता है कि अतिथि जैसे है ऐसा सत्कार होना चाहिए माल खड़े हो अब अब देखो सारी शक्ति है कि नहीं सारी शक्ति है और उस शक्ति का ये तात्पर्य नहीं कि वह माल बना के रह इसमें उसका कोई उसका कोई संबंध नहीं है हाँ इसका किसी प्रकार का संबंध वो तो संकल्प से होगा हो ना इसीलिए निर्गुण विद्या के विषय में सगुण विद्या का जो फल है उसको स्तुति के लिए लेते सगुण तो में संकल्प संकल्प होगा तो फल है और संकल्प नहीं है तो फल आपको भले नहीं दिखाई देगा पर वह सर्वज्ञता सर्वशक्तिबद्धता वैश्विक विशेषता समझनी चाहिए तो कहा कि अहम भी जाना मैं विविध स्वरूप तो मैं बिल्कुल इनसे पृथक करके अपने को जानता हूं इनसे बिल्कुल पृथक न चास्त मम चित्त सदा हम कहा कि जो है मैं सबको जानता हूं मेरा जानने वाला कोई नहीं है सदा हम चित्त तो स्वरूपो हम सदा मैं जो है चित्त तो स्वरूप हूं तो इस प्रकार से जो है सब किसी भी प्रकार भेद से रहित चित्त एवं प्रकाश बोधस्व स्वभाव मेरा अब सभी शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मा है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं प्रतिभेद संपूर्ण वेदों के द्वारा रिगादी जो हैं, सर्वे वेदा यद सभी जो है मेरा ही जो है वह व्याख्यान करता उनके द्वारा जाने जाने वालों की मैं हूँ वेदांत कृत वेदांत कृत वेदांत जो दो चीज मानते वेदांत कृत भी मैं है यानी वेदांत जो है वह सूत्रों का करने वाला व्यास रूप में भी में नहीं प्रकट हुआ दोस्तों कोई और जो है वह ये विशेषण दे दिया और वेद वित्त देखिए वेदवित्त और वेदांत वित्त यानी वेद जो है वह अंग के सहित जो है वह सभी विद्योग का स्तर उसको भी जानने वाला में ही हो समझे ना और जो है वह वेदांत की आशा का निर्णय करने वाला भी नहीं ही शब्द से ले लेते हैं कि अनेक जो है व जितने भी तप आदि जितनी भी अन्य विभूति है वो सर्व रूप में ही मुझसे अलग कोई ज्ञान शक्ति नहीं न पुण्य पापे मम नाश्ति नाशो न ना जन्म दे बुद्धिस्थी न भूमिरापो मम बहन निरस्थि न चा निलो न चाम भरम चाहिए देखो पुण्य पाप दिखाई देता है पर मैं असंग उस चैतन्य को किसी पुण्यपाप से संबंध नहीं हूँ पुण्यपाप का कर्ता मैं अक्रिय हूं इसलिए किसी पुण्यपाप का कर्ता नहीं हूं अब वह पुण्यपाप जो हो रहा है वो हो रहा है वो अलग चीज है पर मैं उसका कर्ता नायम हनती न ना हन न तो उसका कर्म बनेगा न कर्ता बनेगा तो न पुण्य पाप नाशति नाशो पाप होता है तो उसे जो है वह उत्पत्ति होती है फिर नाश होता है पर पाप से कोई संबंध नहीं है मेरा कभी भी नाश है नहीं बस हाँ। सारा सारा उसी से जन्मरण हो रहा है उसी से नाश इत्यादि का अनुभव हो रहा है बस उसी, उसी उसका कोई संबंध न जन्म दे बुद्धि न ना नाश है न ना जन्म है क्योंकि ये देहिंद्री इत्यादि जो जो उत्पन्न होगा उसका नाश होगा जो उत्पन्न नहीं हुआ तो ष विकारों से रहित है वह तो छह प्रकार के जो विकार है वो अनात्मा में है और आत्म आत्मस्वरूप मुझमें जो है ना जन्म है ना नाश है छह विकारों का अभाव है न भूमिरापो मम बह निरस्ती ये जो न ज ना मैं भूमि हूं न जल हूं न मेरा भूमि है न न जल है अहंता ममता का किसी प्रकार से संबंध नहीं है न चा नीलोम स्थिर न चाम भरम च और न जो है ये मैं हू और न ये मेरे हैं यानी पंचभूत जो है पंचभूत मैं नहीं हूँ और पंचभूत मेरे नहीं है तो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है न तो जो है अहंता को लेकर के संबंध है न ममत्व को लेकर के संबंध है तो विश्व से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है एवं विदिता परमात्म रूपम गुहाशयम निष्कल अद्वितीय समस्त साक्ष्यम सद क्या है सद सदिहीनम प्रयातिशुद्धम परमात्मरूपम इस प्रकार जो साक्षात्कार कर लेता है किसका अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता यानी कार्य संघात तीनों शरीरों से भिन्न पंच से भिन्न भिन अपने परमात्मा स्वरूप का जो साक्षात्कार कर लेता है कहा है कि जिसका साक्षात्कार करता है अरे तो गुहा स्वयं बुद्धि गुहा में वो सोया हुआ यही पर है निष्कल बुद्धि के साथ सकल प्रतीत होता है निष्कलम अद्वितीयम वो निष्कल है ये कला है ना कला जो उसमें आती है ना सोलह कलाए उसमें क्या आता है श्रद्धा है खम है वायु है ज्योति है आप है पृथ्वी है इंद्री है मन है अन्न है ये सब वहां पर कला रूप में दिया वीर है तप है मंत्र है कर्म है लोक नाम है, है? तो कहता नाम खाली रह जाता है बाकी सब कला लोप हो जाती ज्ञानी के विषय में आया अविद्य दृष्टि व्यवहार दृष्टि अविद्युत दृष्टि का व्यवहार दृष्टि व्यवहार दृष्टि से नाम रह जाता है ज्ञानी का हम कहते हैं उनका नाम लेके कहते हैं, बस ये व्यवहार दृष्टि से रहता है बाकी कोई कला शेष नहीं रहता कृष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्षीम जितना भी जाग्रत स्वन सुसुप् सारा का सारा जगत है उसका मैं साक्षी हूँ सद असदिहीनम ये जो व्यवहार में दिखाई दे रहा असद और जो बध्यापुत्र इत्यादि दिखाई दे रहा असत वो दोनों में नहीं हूं सदत से असद से तरह ऐसा जो अपने को जान लेता है अपने स्वरूप को तो प्रयातिशुद्धम परमात्मरूपम वह अपने परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है अब कहा कि इस प्रकार का जो परमात्मा तत्व को विवेक के द्वारा जानने जान नहीं पा रहा है कोई तो इसका मतलब प्रतिबंध है उसके जीवन में प्रतिबंध है शास्त्र सुनता है विचार भी कर लेता है बुद्धि भी -भुध उसको स्वीकार कर लेती है पर उसकी अपरोक्षण होती नहीं होती ये जान लेता है कि आत्माशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ इस प्रकार की अनुभूति नहीं उत्पन्न होती आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है जान लेता है। इसमें कहीं उसको संशय नहीं इसको कहीं आत्मा असंग है ये जान लेता है पर मैं के साथ वो उसका अनुभूति नहीं प्रकट होता मैं के साथ जब तक अनुभूति नहीं प्रकट होती तब तक वो ज्ञान कैसे भर करें वो तो परोक्ष हो जाता है वो परोक्ष है इसलिए परोक्ष होने के कारण वो पालन नहीं कर सकता अब विशेषकती यही पाप समझो कुछ भी समझो प्रतिबंध समझो यही प्रतिबंध यही प्रतिबंध है कि विचार करने पर भी इस प्रकार की अपोक्षानुभूति नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो स्वाभाविक स्वात्म बल है उस बल का उदय नहीं भगवत कृपा रूपी बल का अनुग्रह शक्ति का उदय नहीं हो तो उसके लिए प्रयास करने चाहिए नयात्मा बल ही नहीं, नहीं लग गया परमात्मा बल यही है अनुग्र जिसको आदम में लेते हैं कि कृपा शक्ति शक्तिपात वो परमेश्वर अनुग्रह परमेश्वर अनुग्रह प्राप्त नहीं बुद्धि तो बहुत लगाता है बुद्धि बहुत तेज है बुद्धि लगाता है और वो विचार करके जो है संशय विपरीय रहित भी कर लेता है पर अपरोक्ष जो है अनुभूति नहीं होती है तो इसका तो मतलब प्रतिबंध है अंदर से कमजोर है पचा से मान लीजिए आप खाने को बहुत अच्छा अच्छा को आप खा भी लिए पर आप कमजोर है तो पचे पचता नहीं ऐसी वो अनुभव में नहीं पचता है जो हमारा ज्ञान है परोक्ष वह अनुभव में पचता नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए का उसके लिए करो उपाय या यतश शत शतरुद्रीय अधीते सो अग्निपू वायुपूरा पूमहत्या सुवर्णस्थे पू तो कृतकृतियातृतिया अभियुक्त आश्रितो भवति अतिश्रमी सर्वदा शादी जपेद अने ज्ञान आपनोति संसाराणो विदित्वा तस्मादी काल्य फल अश्नुते कवल्य फल अश्नुते अब उसके लिए ये साधक जो मुक्षु जो है साक्षात्कार जो है वह करना चाहता है अनुपन्न साक्षात्कार है वह सतरुद्रि यम नमस्ते रुद्रमणिमा इत्यादि पंचम अध्याय रुद्री इसमें प्रत्येक में जो है भावना पूर्वक जो है कि नमस्कार पूर्वक अपने सीमित हंता का समर्पण प्रत्येक में सीमित अहंता का समर्पण यही यही नमस्कार है वो है, है कुछ मिला कर के स्व होते हैं उसको लिखना होगा तो कुछ लोगों का प्रज्ञानंद जी से लिख लीजिएगा मैंने लिखा के रखा कई लोगों के पास है प्रज्ञानंद जी के पास है, पास है इनके पास है उनके पास होगा वो ये का विधि के अनुसार हमने लिखा के रखा है वो मंत्र है वो इसके इसके और कुछ मिला करके नील तंत्र के हैं कुछ और हैं नील सुप्त के नील सुप्त के हैं और कुछ मिला करके जो है वो, वो स्व हो जाते हैं और नहीं तो पंचम अध्याय को ही शत्रुद्री शत्रु जो उसका विधि पूर्वक अध्ययन करता है तो उस प्रकार जो है वह ऐसा हो जाता है अग्निपूत तो भोति जैसे अग्नि में छोड़ने से सारा कलमश दूर होकर के शुद्ध हो जाता है सोना जो उसकी विधि है विधि पूर्वक माने उसका अभिषेक करता है जो है महादेव को अभिषेक करता है एक विधि है जैसे ये वैदिक चीज है वैदिक चीज है परंपरा से उसका उच्चारण पूर्वक पाठ करता है समझ क्योंकि ये वैदिक चीज वैदिक तो जो है विधि पूर्वक ही अध्ययन विधि वहाँ पर है अध्ययन भी विधि पूर्वक होता है पुस्तक देख करके अध्ययन नहीं कर सकता वो गुरु से विधिपूर्वक होता है उसी प्रकार का उच्चारण होता है तो विधि है वो अग्निपूतो भोती वायुपूतो भवति। वो कैसा होता है कहता अग्निपूतो भौती यानी अग्निपूतो भौत मान अग्नि है एक स्मार्ताग्नि समझे एक अग्नि क्या है अग्नि है और अग्नि है तो वो, वो दोनों अग्नियों से जो है वो पवित्र हो जाता है ये दोनों अग्नियाँ पवित्र करने वाली हैं तो इसके अध्ययन मात्र से जो है वह पवित्र हो जाता है स्रोत स्मार्त अग्नि है जो वैदिक कर्म होते हैं वैदिक में आहुति पड़ती है स्रोत अग्नि और दूसरी आहुतियाँ पड़ती हैं स्मार्त अग्नि ये ब्रह्मचारी के भी जितने यहान इत्यादि स्मार्थ अग्नि उनके समज्ञा है कि अग्नि मुख से ही जो है सभी प्रकार का पूजन होता है और उसी यज्ञ आदि के द्वारा ये पवित्र होता है यज्ञ के द्वारा पवित्र होता है वो इसको इसके पाठ मात्र से पवित्र हो जाता इसके पाठ मात्र से पवित्र हो जाता है अग्नि और वायु दो पवित्र करने वाले माने गए लोक व्यवहार में भी अग्नि और कुछ चीजें वायु से पवित्र हो जाती है और अग्नि स्वभाव से पवित्र है और दूसरे को पवित्र करता है। बहुत ये परंपराएं भी घरों में भी परंपराएं जैसे कोई बर्तन है जिसको नहीं छूना चाहिए ऐसे लोग जो ऐसे लोग उसे भोजन कर लिए तो उसे अग्नि में छोड़ देते अग्नि में छोड़ करके तपा लिया शुद्धो अग्नि में छोड़ के तपालिया लिया शुद्धो कुछ चीज़ देखिए ऐसे बाहर रख दिया तो बाहर वो वायु से शुद्ध ये दोनों पवित्र करने वाले अग्नि और वायु तो जैसे अग्नि पवित्र करता है वायु पवित्र करता है सत रुद्री अध्ययन करने वाला सभी दोषों से पवित्र होता अब वो कुछ किससे पवित्र होता है तो ये पंच महापातक है पंच महापातकों से पातक भी उसके दूर हो जाते ये भी भस्म हो जाते जो महापातक माने गए हैं ये महापातक माने गए हैं वो जो है वह भस्म हो जाते उसी के लिए कहा ये महापातक है देखो सुरापानात भूतो भगवती ब्राह्मण होकर के यदि मदिरापान करता है तो महापातक हो जाता दूसरा करता है तो पातक होता है पर महापातक नहीं होता समझा तो मजरा कोई भी पीता है तो पातक हो गया पाप हो गया पर ब्राह्मण होकर के दूसरापन करता है तो वह महापतक हो जाता है ब्रह्म आप किसी की हत्या करते हैं तो पाप लगता है पर ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं तो महापत करते ब्रह्म हत्या या पोतो भोती और स्वर्णस्तया पोतो भोती आप किसी का स्वर्ण चुराते हैं तो आप पापी बनते हैं अब ब्राह्मण का स्वर्ण आप लेते हैं तो मह, महापापी वो उसको महापात्र माना हाँ ब्राह्मण स्व अपहर्ता, उसको महापात्र अब हाँ। इसलिए जो है इसे जो है वह स्वर्णस्थी कृत्य अकृत्यात्पूत भोती कोई जो है कृत्य करना चाहिए नहीं किया आपने हैं? वो जो नहीं करना चाहिए उसको आपने कर लिया तो ये दोनों में दोष लगता है शास्त्र कहता है उसको नहीं आपने किया है तो उसका अकरणगत दोष हुआ न करने का और न, कहता नहीं करना चाहिए उसको कर लिया आपने तो कृत्यगत दोष होगा ये दोनों में पात्र पड़ता है तो कृत्य कृत्यात्तो भवती शास्त्र विहित को न करने से शास्त्र निषि को करने से जो दोष आता है उससे पवित्र होता है तस्माद अभिवुप्तम आश्रितो जिसलिए ऐसा है, है ये पातक में आता है समझिये तो ना कृत्य करणीय है अव ये दो प्रकार की इसको दोनों प्रकार की कहते कृत्य और अकृत्य दोनों जो है पातक कैसे बनेंगे तो इसको एक अर्थ और लेते बुद्धिपूर्व पाप पा, पाप और पाप जान करके कोई पाप करना नहीं और न जा, बिना जाने कोई पाप करो इसको कहा ना बुद्धिपूर्वक पाप पातक को वहां कहा ना परोक्षक ज्ञान जो है वो आया ना बुद्धि पूर्व कृतम कृतम पापम सर्वम दहति पंचदशी में आए हाँ तो ये दो प्रकार का वो कृत्या -क्रित्य लेते हैं और दूसरा जो है वो हमको विशेष चर्चा हुई कि जो निषिध है उसको कर किया दुण दुण दुण दुण दुण हाँ।, दुण दुण हाँ तो वही वो, वो दो प्रकार के बुद्धिपूर्वक कृतपाप और अबुद्धिपूर्वक ऐसा है कि बहुत पाप ऐसा हो जाते हैं कि जिसमें आप करते नहीं जैसे आप जा रहे हैं अब जा रहे हैं तो आपको कोई चीज चीटी, चीटी दब गई आपको तो आप बुद्धिपूर्वक नहीं किए उसको क्या है जान करके नहीं किया अंजान में हुआ पर पाप तो हुआ ना, न तो ये अनजान का पाप है और कोई जान के भी करता है ऐसे जो है वह वो जो दुर्योधन करता है तो जानता नहीं ऐसी बात नहीं है पर जान करके करता है वो कहता है जाना भी धर्म धर्म में जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है उसकी तो जान करके किया है तो इस प्रकार जो है वह तो उसको यही मानते हैं कि पूर्व पूर्वकृत उसका प्रतिबंध है जो है वही पाप है पूर्व का जो उसको पाप में प्रवृत्त कर रहा है पाप में प्रवृत्त करता है पर वो पाप में प्रवृत्त होता है तो अहंकार पूर्वक ही प्रवृत्त होगा क्योंकि अज्ञानी है तो उसको पाप तो फिर लगेगा ही ऐसा नहीं बच सकता हो। वो वो बुद्धिकृत ही पाप होगा बुद्धिपूर्वक होगा क्योंकि तो बुद्धि के साथ अहंकार है अबुद्धिपूर्वक तो वो होता है कि जहाँ पर हम